प्रार्थना करें हाल आइए हम लोग प्रार्थना करें स्तुति हो प्रभु, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सातवें महीने के पहले रविवार हम सबको खास करके देश के अलग अलग जगहों से नौजवानों के साथ भाई बहनों के साथ मिलकर तेरी आराधना करने का सौभाग्य आपने दिया पिछले तीन दिन तेरे चरणों में बैठकर वचन सीखने के लिए तूने सहायता किया प्रभु आज की आराधना हम सबके लिए आशीष का कारण हो तेरी उपस्थिति हम सब एहसास करने के लिए तू हमें मदद कर बाप तू जल्दी आ रहा है हम कितने दिन और जिंदा रहेंगे हमें नहीं मालूम और इसके बाद हम किधर किधर जाएंगे ये भी हमें नहीं मालूम तुझसे बिनती है आज की आराधना हम सबके लिए आशीष का कारण हो हमारे गीत के द्वारा वचन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो जाओ। सब महिमा आप ही को देते पिता ये शुमसी के नाम से हम मांगते हमें मिलकर ये गीत गाएं हे जग स्वामी अंतर्या में तेरे सम्मुख आता हो हाल हे जग स्वामी अंतरयामी तेरे सन्मुख आता हो हे जग स्वामी अंतरयामी तेरे सन्मुख आता हो सन्मुख आ मैं माता बेंट नहीं कुछ लाता हो सन आता मैं शर्म बेंट नहीं कुछ ला मिलकर का ओ हे जग स्वामी हलिया आराधना करे हलिया चल बुध आता हो रे स्वामी No, Yo, I can't do it. आइए हम एक और गीत गाए हम लोग एक और गीत गाएंगे मिलकर हम लोग ये गीत गाएंगे मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा अब एक और चीज आप ध्यान रखना हम गाना गा रहे हैं आदत डालिए आत्मा में गाने का हिंदी में गाते हैं उसके साथ साथ आत्मा में गाना परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा उसके लिए ट्यून भी देगा लेकिन पहले हम हिंदी में गा रहे हैं उसके बाद आत्मा में हम गाएं आज आराधना के लिए हम लोग गाये हैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा दिन और रात उसके पीछे में गा पीछे चलूंगा पता पाऊंगा यो में मेरा मे मजलो पीछे थोड़ी देर हम लोग आराधना करेंगे लेकिन कोई ताली नहीं बजाएगा ताली बजाने के बिना आत्मा में गाय आत्मा में आराधना करें लेकिन कोई ताली ना बजाए क्योंकि हम रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं लोग उठ रहे हैं तो उस समय आइए थोड़ी देर आजादी के साथ आराधना करें आत्मा में गाय आत्मा में आराधना करें ताली बजाने के बिना आराधना करें हाल स्तुति हो मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा नौजवान लोग क्लास के बाद कैंप के बाद वापस जाते वक्त इधर से बाहर निकलते वक्त इस समर्पण के साथ मैं यीशु के साथ चलूंगा ज्योति में चलूंगा दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा पीछे चलूंगा जय जरूर पाऊंगा फता पाऊंगा चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलते चलते थामते, यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा ज्योति में मैं रहूंगा फता पाऊंगा जय पाऊंगा हाल लोिया स्तुति तेरी चैचै का तेरी चैचै का निभाला न बाँश का न दलवा आत्मा में गाए आत्मा में आराधना करे हाँ लल्लू या ये <laughs> दलवा बले बिशम दिली आना दिली मानु कुतुब नवान दिली दिपाना नवाश का दलवा न निभाने बना बना बाला बाउडा न बन दिली बिना बला बाशी का न दुनिया balabadiri balabadiri balabadiri balabadashakana danadiri balabada haleluya haleluya haleluya denewa denewa denewa Danywa, danywa. Terad meu a teristu dio, teristu dio, teristu dio, haleluya, haleluya. Haleluya, ali dalatil badia. नू नी बी दल माना नय निदाम बाग दला दुलीबरा निनीर बाग देनी तुक बंदी सुमार मीन तारी दि शुरा बाला बिना ली शुकान बीना दीना शे बले नीर मनुंदी शुके नीना दि का उड़ी मिने निरंद मीन तुलाकंद दिन तरो के ने दे ताकि दल निरंदे बल <laughs> Na ra dini do ra dini ra ra dini dini dini niubadala ni ra ra na ma na ma shan dini ya ra dini do the balabashina ke dera ni ra dala ma ni bendalu dini dono balabini bendu bendu bendu bendu thilu bakhana ba ni dini bendu bendu bendu bendu bendu bendu bendu bendu bendu bendu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 City. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. नंबर no. 276 गाएंगे no. सॉन्ग नंबर 276 आइए हम लोग मिलकर 276 नंबर गीत गाएं बच्चे लोग सब गाना सीखे थे इसलिए सब लोग जोर के जोर से समर्पण के साथ ये गाना को गाए ये हो वही तू मेरा तू दादा शुरू कर हो रे मेरा तो दादा तू मुझको काफी है यहोवा रफा राम चंगा करने वाला तेरे मार गाने से स्वदंत श्यामा तू मेरा साथ है मेरी घट्टी पूरी करेगा तू पर काफी है तू पर हलुआ तू पैसा है हाल लिया तो दो दोपहर काफी है मुझको या मोबाइल ही मैं सृष्टि करने वाला अपने वचन से सब कुछ बनाया है मुझको आराधना करे तू पर काफी है शुरू से एक और बार गा हालेलुया तू पर काफी है मुझको देख बारो या हो वही रे मेरा तू दा तू दाता है से देखें अभी खास करके नौजवान लोग आप लोग इसके बाद आप अपने घरों में जा रहे हैं अलग अलग परिस्थिति है शायद आपके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं पढ़ना चाहते हैं पैसे नहीं शायद आपके नौकरी का विषय है घर से शायद आप अकेले आए घर में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है लेकिन एक तसली के साथ जाए यह हुआ तू मेरा तू मुझको काफी यह हो रहा चंगा करने वाला डॉक्टरों से बढ़कर मेरा सहारा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र हो गया हूं यह हुआ तू मेरे साथ है मेरी घटी पूरी करेगा यहोवा एलोहिम एलोहीन सृष्टि करने वाला अपने वचन से सब कुछ बनाया हुआ एलियोन परम प्रधान तू तेरे समान कोई नहीं यह हुआ शालोम तुम मेरी शांति है देगा वो शांति तुम्हें हमें कई हम कई बार केवल परमेश्वर को यीशु शु कर ही जानते हैं ध्यान रखें परमेश्वर केवल यीशु नहीं परमेश्वर यह हुआ है यह राफा भी है यह हुआ शम्मा भी है यह हुआ एलोहिम है यह हुआ एलियोन है यह हुआ शालोम है और क्या चाहिए मिलकर गाय पर तू काफी है पर तू तू काफी काफी है, तो पर काफी है मिलकर गाय अगर वो काफी है तो मिलकर गाये तो काफी है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 घुटने में खड़े होकर गा घुटने में बैठ कर गावी यह हो राम चंगा का तेरे मार गाने से स्वादंत है यह हो माशालों मेरा खड़े होकर गाना है खड़े होकर गाटी पूरी amen अब आप लोग लोग सब अपने-अपने जगह में थोड़ा थोड़ा-थोड़ा खड़े हो जाएं और और आगे आएं। पीछे और लोग आ रहे हैं, नौजवान लोग इधर आकर बैठ सकते हैं इधर भी आकर कुछ लोग बैठ जाएं, इधर तक आ जाएं। पीछे जगह लोगों को खड़े होकर आगे आ जाएं, इधर तक आ जाए कुछ लोग इधर भी आ जाए ऊपर भी आकर बैठ जाए ऐसे लाइन में ऐसे पर आकर बैठ जाए बाकी लोग इधर तक आ जाए बैठ जाए अब अपने अपने जगह में बैठ बीच में जगा ना छोड़े, आज हम आराधना के लिए आए पिछले सप्ताह हम लोग नौजवान हम लोग सब लोगों ने मिलकर वचन सीखा है जैसे हमने गाना गाया तो काफी है तू मेरे लिए काफी Hallelujah. जीवन में चाहे कैसे भी विषय आ जाए अब जल्दी बैठ जाए जल्दी बैठ जाए बातें ना करें हाललिया सब बाकी प्रार्थना करते रहे इधर से आज जाने वक्त अंदर ये समर्पण के साथ तू पर काफी है यह होशु के विषय में हमने सीखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा आज सुबह भी वही प्रभु की आवाज जैसा मैं मेरे दास मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा अब घर से अकेले आए हैं कोई दिक्कत नहीं नौकरी के जगह में समस्या है कोई दिक्कत नहीं पढ़ाई के लिए पैसे नहीं टेंशन मत लीजिए तो पर काफी है समय पर परमेश्वर दरवाजा खोल कर देगा हाल लुया हमने लुया तिरतालीस में हमने पढ़ा है मैं तेरा रचने वाला मैं तेरा छुड़ाने वाला तुझे नाम लेकर बुलाया है तू मेरा है तू जल में होकर जाए नदी के अंदर से जाए, तू आग के अंदर से जाएगा तो भी मैं तेरा परमेश्वर यह हो लो स्तुति हो प्रभु हाल एक और गाना गाकर हम प्रभु की स्तुति करें हाल 275 नंबर गीत गाना गाएं। दो नंबर <coughs> दो सौ नंबर गीत हाँ आज हम गाना गाकर आराधना करें वचन पिछले दिनों में सीखा है आराधना करते हुए आत्मा में बल पाते हुए आज आपसे जाए हाँ ललुए मिलकर गाय पिछले दिन आप लोगों ने सीखा है हाँ आगे बढूंगा बढ़ो विश्वास में सब कुछ करूंगा गा विश्वास से मिलकर गाएं आगे बड़ो मैं, मैं आगे बढ़ूंगा मे स्वास्थ करो गाँव में मैं विश्वास से कुछ भी नहीं है मेरे लिए जय सदा खाए प्रार्थना करें प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं हाल लुया धन्यवाद प्रभु तू मुझसे बात कर हाल मेरा विश्वास मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं हाल जैसे हमने गाना गाया ना डरूंगा मैं फराज से ना डरूंगा किसी से भी शत्रु जय पाएगा भाग्य नाश होगा ऐसा मैं ना डरूंगा हाल लुया हमने गीत गाकर प्रभु की स्तुति किया है हमें कितनी बड़ी आशा परमेश्वर ने दी है हमारा सौभाग्य जैसे पिछले दिनों में सीखा ये हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला हम ऐसे गाना गाते हैं दुनिया के लोग नहीं गा पाते हैं वो हमारे गानों को ध्यान से सुनते हैं भाई तू गा क्या रहा है मैं तो सोच भी नहीं सकता मैं तो दिन भर चिंताओं में डूबा रहता हूं मेरे बैंक में पैसा है अच्छा मकान है तो भी मैं चिंताओं में डूबा रहता हूं तेरे पास इतने पैसे भी नहीं कपड़े भी अच्छे नहीं जूते भी अच्छे नहीं वो चार साल पुराना जूता पहनकर तू चलता है फिर भी तू गाता कैसे है उसका रहस्य यही है मेरा एक बाप है मैं अनाथ नहीं हूं मेरे हाथ में एक छोटी सी किताब है उसमें लिख कर दिया है मां के गर्भ से मैंने तुझे उठाया है बाल पकने तक मैं तुझे लिए फिरता रहूंगा वो मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी उसमें और भी लिखा है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हू मुझे पुत्र कर कर कहा है मैं उसका वारिस हूं करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रही इसलिए मैं युवा का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा जय पाऊंगा हाल इसलिए हम लोग गाना गाते हैं ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आ रहा मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में हाल मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार हा कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो हा प्रभु तू मेरे से बात कर सर्वशक्तिमान प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं बाप गीतों के द्वारा तेरी स्तुति करने के लिए तूने हमें सहायता किया तेरी आवाज सुनने जा रहे प्रभु तू हमसे बोल किसी मनुष्य की आवाज नहीं बाप तेरी आवाज उसकी गंभीरता को एहसास करने के लिए हम सबको सहायता कर यीशु मसीह के नाम से मांगते आइए निकालिए पहला तेलोनी उसका पांचवा अध्याय उसका एक से पढ़िए पहला का एक से कोई माइक में पढ़ पढ़िएगा पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है अभी पिछले दिनों में हमने सीखा हमारे सामने ज्यादा समय नहीं अब सबसे बड़ा घटना जो होने वाला है वो कलीसिया का जाना है सो चोर की तरह हमारा प्रभु आएगा आगे जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं हाँ। तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा अब सबको लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है अचानक विपत्ति पड़ेगी परमेश्वर की वच्च का वचन कहता है आगे जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे पर हे भाइयों पर हे भाइयो तुम तो अंधकार में नहीं हो तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े कि तुम्हारे ऊपर चोर के समान आ पड़े आगे क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन की संतान हो और दिन के संतान हो हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे इसलिए दूसरों के समान सोते नहीं रहना है सोते नहीं रहने का मतलब क्या अपनी चिंताओं में खोए ना रहें आगे पर जागते और सावधान रहें पर जागते और सावधान अब आज इधर से आप लोग जा रहे हैं जागते और सावधान रहना है आगे क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं हाँ। और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं आगे। पर हम जो दिन के हैं हाँ। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर विश्वास और प्रेम की झिलम को पहनकर हाँ और उद्धार की आशा का टोप पहनकर कर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे सावधान रहे और क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें करे हाँ, आगे वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए इस कारण एक दूसरे को शांति दो वो इसलिए मरा कि चाहे हम जागते हों चाहे सोते हों उसी के साथ क्या करें जिए आगे इस कारण इस कारण अब आगे की बात को ध्यान देना इस कारण हाँ एक दूसरे को शांति दो एक दूसरे को शांति देना है और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। अब इधर आए कैंप में अलग अलग जगह से आप आए एक दूसरे को आप मिले हैं परिचित हुए हैं अलग अलग जगह से आए शायद टेलीफोन नंबर भी आप लोगों ने आपस में बांटा है किसके लिए एक दूसरे को क्या देना है तसली देना एक दूसरे को हौसला देना क्योंकि हम सब एक परिवार के अंग है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये नहीं कि अभी कैंप के बाद गए तो अगले साल देखेंगे नहीं इस कैंप में प्रभु लाया मेरे भाई तेरे को मिलने का मौका मिला तू तो एक अलग परिस्थिति में है चिंता ना कर मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा इधर से जाते हुए कहा व्हाट्सएप है फेसबुक है ये किसके लिए इस्तेमाल करें एक दूसरे को एक दूसरे के होम के लिए इस्तेमाल करें फालतू की बातों में ना जाएं, ठीक है प्रभु ने वो आपको दिया एक दूसरे के लिए क्या बन जाएं, उन्नति का कारण मालूम नहीं अब कितने दिन जिंदा रहेंगे मालूम नहीं। इवांस बोलकर एक लड़की स्कॉटलैंड में थी मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं वो बचपन से ही प्रभु को प्यार करती थी उसके मां बाप की एक ही बेटी थी और उनके घर में आप जाओगे तो हमेशा वो बाइबल टेबल में है उसका एक ही खुबी था इसमें जो लिखा था आंख बंद करके भरोसा करती थी मेरे बाप ने लिखा है बस और उसके कारण उसका जीवन स्कूल के लिए आशीष का कारण था जब दुकान में जाती थी लोगों ने उसे देखा है दुकान के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करती थी प्रभु मैं जा रही ज्ञान और समझ दे समान समान खरीदना और फिर जैसे जैसे बढ़ते गई उसके अंदर एक इच्छा आया मिशनरी बनना और उसके लिए यूनिवर्सिटी में भाषाएं सीखने के लिए वो गई मीटिंगों में जब जाती थी एक कोने में बैठती थी और उसको वचन मालूम है तो भी आए हुए लोगों के लिए उधर कोने में बैठकर प्रार्थना करती थी आंसू बहाती थी हम लोग वचन सीखते हैं कई बार आपके कलीसिया में पास्टर वचन सिखाते वक्त शायद आपको विषय पहले से ही मालूम है तब उधर बैठकर और कुछ विषय ना सोचे आप उस कलीसिया के हिस्सा हैं एक कोने में आप बैठे हूँ प्रभु मेरे भाई बहन लोग को भी ये विषय समझने के लिए तो सहायता करकर आप अगर प्रार्थना करते रहेंगे आपका जीवन बहुतों के लिए प्रभु तसली का कारण बनाएगा हमसे क्या होता है कई बार वचन सीखने के बाद हम सोचते हैं मुझे मालूम है और फिर दूसरों की गलती ढूंढते हैं आसान है गलती ढूंढना लेकिन ध्यान रखें आप जो सोच रहे हैं परमेश्वर देख रहा और जो दरवाजे खुलने थे परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर दिया बंद कर दिया सो हमेशा किसकी भलाई सोचो दूसरों की भलाई दूसरों की गलती ना ढूंढ बहुत आसान है दूसरे में गलती ढूंढना ध्यान रखें अगला भी परमेश्वर की सृष्टि है अगले को भी परमेश्वर ने कैसे बनाया अपने स्वरूप और समानता में दूसरे को अपने से अच्छा समझो उसमें गलती है तो भी उसमें कुछ गुण भी हैं हम क्या करते हैं सिर्फ क्या ही देखते हैं गलतियां ही देखते नहीं उसमें कुछ गुण भी है मेरे बाप ने उसको बनाया सिर्फ इतना नहीं हम कौन से सिद्ध हैं गलतियां तो हम में ही हैं सो so, एक दूसरे को क्या करना हौंसला सो so, ये लड़की कोने में बैठकर प्रार्थना करती थी और मालूम है जब प्रभु के दास लोग खड़े होकर प्रचार करते थे हेलन को कोने में देखते थे ना उनको चिंता करना नहीं पड़ता था उनको मालूम था ये इतने बड़े ग्रुप में इतना बड़ा भीड़ आते थे बड़े बड़े भीड़ आते थे पास्टर्स को बड़ी तसली होती थी को वो बैठी है रो रही है और अगर हेलन उस मीटिंग में नहीं है पास्टर बेचैन होते थे क्यों हमारे लिए प्रार्थना कौन करेगा और आप विश्वास नहीं करोगे उन्नीस साल की उम्र में उन्नीस साल की उम्र में प्रभु के पास चले गई और मालूम है अपने घर से 200 किलोमीटर भी दूर वो नहीं गई है अपनी जिंदगी में जब वो मरी थी मालूम है स्कॉटलैंड यूरोप अफ्रीका से मिशनरी लोग वापस आए उसके दफनाई में हजारों की संख्या में भीड़ आई थी और प्रभु के दास लोग बच्चों की तरह रो रहे थे उसकी दफनाई में क्यों अब हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा एक 19 साल की लड़की अपना प्रभाव इस संसार में छोड़कर गई उसने नौकरी नहीं किया लेकिन वो क्या करती थी प्रार्थना करती थी मालूम है आप नौजवान लोग हैं हमारे लिए पैसा बड़ा नहीं पैस अपना अपना फायदा ना देखें पैसे पर ना देखें मां बाप बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन फैसला आपने मुझे प्रभु ने जीवन दिया मेरा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होना फैसला किसने लेना आपने लेना मां बाप अकेले नहीं हम पास्टर लोग भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते वक्त आपने परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध रखना ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो इधर लिखा है एक दूसरे को क्या दें ग्यारह दोबारा पढ़े इस कारण एक दूसरे को शांति दो एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो और एक दूसरे की अब आप जब व्हाट्सएप में एक संदेश भेजते हैं डिसिप्लिन आपने डालना मैं जो लिख रहा हूं मैं जो शब्द लिख रहा हूं क्या उससे सुनने वाले को आत्मिक उन्नति हो रहा या नहीं अगर आपका एक लाइन ही काफी है दोस्त चिंता ना कर मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं मालूम है जो हौंसला सामने वाले को मिलता हमारा प्रभु हमारे साथ है एक दूसरे को क्या दे रहे हैं हौसला दे रहे हैं और एक दूसरे के लिए क्या भी बन रहे हैं? उन्नति का कारण बन रहे आगे जैसा कि तुम करते भी हो जैसा तुम करते भी हो आगे हे भाइयों, हे भाइयों, हम तुमसे ऐसी विनती करते हैं भाइयों बोलने से बहनों के लिए भी है हम तुमसे ऐसी विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं हाँ। और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो उनका सम्मान करना और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो अब इसमें ध्यान रखना प्रभु के दास लोग अकेला नहीं मैंने पिछले दिन क्लास में आपको बताया माँ बाप का आदर करना जैसे आपको बताया माँ बाप ने कष्ट सहकर जो उनके पास सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं आपके लिए दिया है उदाहरण एक फोन माँ बाप वो फोन लेकर नहीं चलते थे लेकिन आपके पास क्या मिल गया फोन मिला है मां बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने मेहनत करकर, कर कष्ट उठाकर आपको इतना पढ़ाते समय ध्यान रखे माँ बाप के लिए कभी भी दुख का कारण ना बनना आपको उनकी आशा आप ही हो उनकी पूरी नजर उनकी पूरी इज्जत किस पर टिकी है आप पर टिके आपके जीवन में कुछ भी बात अगर होता है मालूम है जो ठेस पहुंचता दोस्त तो बहुत होंगे दोस्तों से बढ़कर किनको इज्जत और आदर करना मां बाप को क्योंकि दुख के समय दोस्त नहीं आएंगे कौन ही होगा आपके साथ रोने के लिए आपकी मां होगी आपका बाप होगा सो आपका जीवन आपके मां बाप के लिए क्या बनना है तसली का कारण ताकि कल कार उठा कर चले उनके लिए प्रार्थना करना आपका जीवन उनके लिए तसली होना अगला इधर लिखा जो तुम्हारे बीच में क्या करते हैं बारह वचन पढ़ लीजिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं हाँ। कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो उनका सम्मान करना ध्यान रखें अब मां बाप के बाद अगला आपके जीवन में नेक्स्ट जो आते हैं वो कौन हैं माँ बाप के बाद आने वाले कौन हैं प्रभु के दास लोग हैं दासी लोग हैं उनका क्या करना उनका क्या करना आदर और क्रम समझ में आया सबसे पहले कौन पास्ट के बाद नहीं है माँ बाप सबसे पहले कौन है माँ बाप जिन्होंने आपको पाला है इतना मेहनत किया है। विश्वास में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं आपके मां और आपके बाप हैं कई लोग गलती क्या करते हैं मां बाप को बाईपास करके पास्टर को मां बाप के स्थान में कभी यह गलती नहीं करना प्रभु के दास मां बाप के बाद है लेकिन अगर कहीं भी वचन टकर खाता है तब प्रभु का दास नहीं है कौन है सबसे पहले कौन परमेश्वर परमेश्वर मां बाप उसके बाद है प्रभु के दास लोग क्रम समझ में आया। सबसे पहला स्थान किसका है जिसने आपको माँ बाप दिए सो कहीं भी अगर टकराव आता है तो सबसे पहला स्थान किसका ही है परमेश्वर का क्योंकि मैंने उसके सामने हिसाब देना सो so, इधर प्रभु के दासों का क्या करना आदर करना क्योंकि प्रभु ने इनको आपके जीवन में रखा है ये आपसे कई बार कड़वा बात करेंगे कई बार मीठा भी करेंगे लेकिन ध्यान रखना इनको आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है ये आपको आपको डांटते क्यों हैं आपकी भलाई के लिए ही हम आपको डांटते हैं सो so, आदर का बात कैसे ये कि आकर आदर कर रहे पानी पिलाने आदर का बात क्या है जो बात हम आपको बोल रहे हैं आप उस बात को क्या करना स्वीकार करना क्योंकि हमारी ओर से नहीं है किसकी ओर से है परमेश्वर की ओर से और हमें आपके विषय में परमेश्वर के सामने क्या देना हिसाब देना सो so जब हम वचन से आपको कुछ समझा रहे हैं, ध्यान रखें हमारे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है कोई भी पार्श्व मैं हूं या कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको किधर चेक कर, कर देखना क्या वचन के अनुसार है या नहीं ये है नहीं तो कल आप गुमराह हो जाएंगे फिर किसी को दोष नहीं देना पिछले दिन आपको बताया तिहत्तर हजार की चीज परमेश्वर ने आपको कितने में दी सौ रुपए में दिया इसलिए वचन का अध्ययन करना वचन का अध्ययन करके जो भी सिखाया जा रहा वचन के अनुसार है या नहीं और प्रभु के दास लोग अगर जब आपको ताड़ना देते दास लोग अकेले नहीं प्रभु की दास अभी जब आपको कुछ बोलती समझना यह आपके भलाई के लिए ही है अगर हम आपसे अन्याय करेंगे तो परमेश्वर हमें बख्शेगा नहीं सो आप अभी उदाहरण समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये कुर्सी में कोई एक आकर बैठ जाए बाबू पास आप आ जाओगे एक मिनट समझाने के लिए आकर बैठिए कि हमने इस बात का गंभीरता समझना कि प्रभु ने हमारे बीच में जो अपने दासों को रखा है बैठ जाइए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बैठिए सो so, अब आप ये प्रभु के दास हैं ये एक एग्जाम्पल एक है प्रभु ने आपके ऊपर रखा ये अपने परिवार का देखभाल कर सकते थे लेकिन वो सब छोड़कर दुनिया का सबसे मुश्किल काम प्रभु की सेवा क्योंकि हम आपकी भलाई सोचते हैं हम सिद्ध नहीं है में कमियां हैं हम भी सिद्ध हो रहे हैं सो हमें आपका प्रार्थना चाहिए आपका हौसला भी चाहिए लेकिन ध्यान रखें जब प्रभु के दास कुछ बोलते हैं आपको अच्छा नहीं लगता ध्यान रखें आप कुछ भी इनके विरोध बोलते हैं तो इनके विरोध नहीं बोल रहे जिस स्थान में परमेश्वर ने इनको बिठाया ये कुर्सी आपको समझ में आ रही है ये कुर्सी क्या है वो स्थान जो परमेश्वर ने इनको दिया आप इनके खिलाफ उंगली नहीं उठाते किनके खिलाफ उठा रहे हैं? किनके खिलाफ परमेश्वर के खिलाफ उठा रहे और ऐसे आप उंगली उठाएंगे तो आप पर अकेला नहीं आपकी पीढ़ी पर आएगा हाँ इनमें गलतियां हैं सिद्ध नहीं है जब आपको मालूम चलता है गलतियां हैं आप किसी और से जाकर मत बोलिए आप हमसे आकर बताइए पास जी आप जो बोले ये हमें समझ में नहीं आया बड़ा दिल में दर्द हुआ कई बार हमने बोला किसी और मतलब से होगा लेकिन आपने आकर उस बात को क्या करना हमसे बात करके क्लियर कर लीजिए कई बार हम कड़क होते हम आपसे नफरत नहीं रख रहे हैं So, कई लोग मेरे पास आते हैं पूछते हैं आपने ये जो बोला ये क्या है फिर समझा कर देते हैं सो so, हमें आत्माओं का हिसाब देना लेकिन आप प्रभु के दास के पास आए संगति करने वो ध्यान से इस बात को चेतावनी को भी समझना अगर इनके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है आपको ठोकर के पीछे ठोकर लग रहा है आप प्रार्थना करें आप आंसू बहाएंगे तो परमेश्वर क्या कर सकता है परिस्थिति को बदल सकता है इधर उधर चुगली करने के जगह में आप घुटने में बैठ जाएं और हर समस्या का समाधान किसके पास है हमारे परमेश्वर के पास लेकिन आपको लग रहा है प्रभु के दास वचन से हट गए हैं अब अपने ही प्रोग्राम चला रहे हैं संगति मत करिए आपका आत्मिक जीवन बर्बाद नहीं होना लेकिन प्रार्थना के साथ प्रभु की इच्छा को जानते हुए और अगली बात अब आप लोगों को आपके पास्टरों ने भेजा है ना हमने फॉर्म में क्या कराया था साइन कराया मालूम है आप इधर हो आज आपकी कलीसिया चाहे कहीं भी हो उधर पास्टर कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है। बड़ी आशा के साथ आपको इधर भेजा है क्यों इधर जाएंगे वचन सीखेंगे गाना सीखेंगे सवालों का जवाब मिलेगा और ये जब वापस आएंगे कलिसिया के लिए आशीष होगा So, इधर से वापस जाने के तो ऐसे मत जाइएगा कि नहीं आप लोग तो कुछ भी नहीं है हमें तो कुछ आता है परमेश्वर बख्शेगा नहीं जितना वचन सीखते हैं उतना नम्र हो जाए आपके कलीसिया से और बहुत से नौजवान आना चाहते थे नहीं आ पाए आपका फर्ज अभी आप जाकर अभी आ जाकर अभी आपका फर्ज रहेगा जो नौजवान नहीं आए आपने उनको जाकर क्या बोलना चिंता ना करो जो सीखा है मैं आपको सिखाऊंगा मालूम है आपका जीवन कितनों के लिए तसली बन सकता है कल आपके कलीसिया में उपवास प्रार्थना आप लोगों ने शुरू करना है आओ हम बैठेंगे हमारी छोटी सी कलीसिया छोटी शायद दस लोग ही हो कोई दिक्कत नहीं हम नौजवानी खट्टा छुट्टी के दिन बैठेंगे उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे अपने पास्ट के लिए उनके परिवार के लिए अपने विश्वासियों के लिए आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तब आप देखिए कलीसिया में प्रभु और आत्मा कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति होगी प्रभु का दास अगर अनपढ़ है तो भी चिंता ना करें जब वो खड़े होते हैं सर्वशक्तिमान उसके मुंह से आपसे बात करेगा सो आप कलीसिया की रीड है तो आपका जीवन कलीसिया के लिए तसल्ली भी बन सकता है हौंसला भी बन सकता है आपके बीच में से अभी प्रभु आपको क्या मालूम इंजीनियर बना है क्या मालूम डॉक्टर हमारे में कई लोग आईआईटी में कर रहे हैं कुछ प्रोफेसर है कुछ अलग अलग अलग हालत में हैं सो so, प्रभु आपको कल किस तरीके से इस्तेमाल करेगा हमें मालूम नहीं हम चाहते हैं आपके बीच में से प्रेरित खड़े हो हम चाहते हैं आपके बीच में से नबी खड़े हो नबी के बाद प्रचारक उपदेशक और कलिसिया को चलाने वाले Uh, क्या है पासबान खड़े हो एल्डर्स खड़े हो मालूम है आपका एक जीवन एक जीवन आपकी कलीसिया के लिए कितना आशीष का कारण हो सकता बिल्ली ग्राम के बारे में आपने सुना होगा कितना प्रसिद्ध हो गया दुनिया भर प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया लेकिन उसके पीछे भी कोई एक पास्टर था वो दुनिया उस पास्टर को नहीं जानती हम भी प्रभु के दास हम लोग यही प्रार्थना करते हैं दुनिया हमें ना देखे यूथ कैंप चलाने के पीछे का लक्ष्य एक ही है कि आप लोगों को प्रभु खड़ा करें हम आपकी छाया में संतुष्ट हैं हम आगे आना नहीं चाहते हम किधर आपकी छाया में हम चाहते हैं आप हमसे आगे बढ़े और हम आपकी सेवा में हैं लेकिन कई बार आपके जीवन में गलतियां होने आपको जब समझाते हैं आप यही समझकर स्वीकार करें कौन बोल रहा परमेश्वर मेरे से बोल रहा है आगे आगे और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उन्हें बहुत ही आदर के योग्य समझो उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर के समझना है हाँ। आपस में बेल मिलाप से रहो हाँ। लेकिन उसमें एक बात प्रभु के दास कुछ भी बोलते हैं कुछ भी उसको किधर चेक करके देखना वचन के अनुसार है या नहीं आगे हाँ हे भाइयों हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ उनको समझाओ कलीसिया में और बहुत से लोग हैं आपका काम है उनके लिए प्रार्थना करना अंकल आप प्रार्थना में टाइम में क्यों नहीं आते हैं बोलने के पहले आप उनके लिए क्या करो प्रार्थना करो प्रभु मेरे कलीसिया छोटी कलीसिया इसमें हर विश्वासी हमने मिलकर चलना एक परिवार है हम एक प्रभु बोझ के प्याले में से पीते हैं हम में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं जात का कोई फर्क नहीं सो हम में जो ठीक चाल नहीं चलते उनको क्या करना है समझाना आपका काम है आगे कायरों को ढांडस दो कायरों को ढांडस दो हम में कई हैं जो कायर हैं उनको ढांडस देना आगे निर्बलों को संभालो निर्बलों को संभालो हाँ सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ सावधान हाँ। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे अब सावधान चेतावनी है कोई आपसे बुराई करता टेंशन मत मतले परमेश्वर आपके लिए है लेकिन उसके बदले आपने क्या नहीं करना बुराई नहीं करना आगे पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो हाँ। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो आपस में और सबसे सिर्फ विश्वास ही नहीं आपके पड़ोसी हैं उनके साथ भी क्या करिएगा भलाई करिए पड़ोस में विश्वास में नहीं है तो क्या लोगों ने जब अब दूसरा ध्यान रखना दूसरों बेशक कोई भी धर्म के हो किसी के भी धर्म का मजाक नहीं उठाना यह बात आपने ध्यान देना किसी को नीची नजर से ना देखो हमें प्रभु ने हमारी समझ को खोल दिया सौभाग्य है दूसरों के लिए प्रार्थना करना है और आपका जीवन उनके लिए तसल्ली का होना आगे सदा आनंदित रहो हर समय आनंदित रहो हां निरंतर प्रार्थना में लगे रहो निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब परमेश्वर से बात करते रहें वो आपका दोस्त है फिर हर बात में धन्यवाद करो हर बात में चाहे बीमारी हो परेशानी हो समस्याएं चाहे कुछ भी हो परमेश्वर को क्या करें धन्यवाद दें आगे क्योंकि तुम्हारे लिए मसीेश में परमेश्वर की यही इच्छा है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीेश में परमेश्वर की यही इच्छा है आगे आत्मा को ना बुझाओ आत्मा को ना बुझाए उसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर है उसको शौकित नहीं करना वो आपका सहायक है हर सत्य में चलाने के लिए आया पाप के विषय में न्याय के विषय में और धार्मिकता के विषय में दुनिया को कायल करता है होने वाली बातें भी आपको सिखाएगा आपके लिए बिन्ती भी करता है कभी भी पवित्र आत्मा आपके जीवन से क्या ना हो शौकित ना हो आगे भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में नबियों को लेकर आएगा सीधा आपको देकर भविष्यवाणी करेंगे तब उन भविष्यवाणी को क्या ना करें तुच्छ ना समझे आगे सब बातों को परखो सब बातों को परखना सब बात वचन के आधार पर परख कर देखना आगे जो अच्छी है उसे पकड़े रहो जो अच्छी है उसे पकड़े रहो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो सब प्रकार की बुराई से बचे रहो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा हाँ। और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ। पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे निर्दोष सुरक्षित रहे आगे तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है आखरी अभी हम समाप्त कर रहे हैं तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है पिछले दिन यह का विषय आपको मालूम है परमेश्वर क्या बोला जैसे में मेरे दास मूसा के साथ था वैसे अब इधर से आप कदम बाहर रखकर जब जाते हैं उस तसल्ली से जाएं इस कैंप में प्रभु लाया मेरा बुलाने वाला सच्चा है अगर अभी तक चलाया तो आगे भी चलाएगा आगे पढ़िए और वह ऐसा ही करेगा और वह ऐसा ही करेगा इसलिए हमारा आशा हमारा आसरा किस पर बुलाने वाले पर हे प्रभु तुझको सच्चा मानकर आगे चलने के लिए तू मुझे सहायता कर आगे हे हे hey भाइयों hey भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो अब अगला आपसे बिनती है हम लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करें अगे सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो हाँ, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे इधर लिखा है ये सबको पढ़कर सुनाना और इतना सिर्फ नहीं परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता रहे अभी ये प्रार्थना आराधना खत्म होने के बाद मालूम है सबसे मुख्य सेवकाई कौन सा है? आखिरी में जो छोटे शब्द में जो बोला जाता है पिता का प्रेम पुत्र का अनुग्रह पवित्र आत्मा की आप वो सुनकर जाएंगे वो सबसे खास है ये चार दिन का कैंप का प्रचार गाना सबसे खास मक्खन जो है वो तीन शब्द आप इधर से जाने को प्रार्थना क्या है पिता का प्रेम आपके साथ बना रहे पुत्र का अनुग्रह आपके साथ बना रहे नंबर तीन पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ है हमारा बुलाने वाला सच्चा है हमारा प्रभु जल्दी आ रहा जहा कहीं भी हो वफादारी से खड़े रहें आपका जीवन दूसरों के लिए क्या बने तसलिका मुझे अपने बारे में नहीं सोचना मुझे अपनी अपने बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं मेरे लिए लक्ष्य पैसा नहीं है मेरा एक ही लक्ष्य है मेरा जीवन दूसरों के लिए क्या हो जाए हौंसला का कारण जो भी मुझे देखे मेरे प्रभु को देखे तब आप देखिए आपके लिए परमेश्वर आपको कैसे चलाएगा आइए हम अपने सिरों को चिखाए प्रार्थना करें हाँ और कितने नौजवान आना चाहते थे वो नहीं आ पाए लेकिन परमेश्वर ने आपको आने का मौका दिया गाना सीखा है वचन सीखे हैं सवालों का जवाब आपको मिला है आपका जीवन हमारे देश के लिए सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं पूरे मानव जाति के लिए आशीष का कारण होना एक हेलन इवेंस कितने तसली का कारण बनी हाल लु धन हो प्रभु स्तुति हो प्रभु स्तुति हो हाल लूया हाल लूया स्तुति हो प्रभु स्तुति हो प्रभु स्तुति हो हाल लूयाल लू हाल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 हो हाल लुआया हाल लुआया हाल लु धनवाद आइए हम लोग मिलकर ये गाना गाए तुम जगत की ज्योति हो मिलकर हम लोग गाकर प्रभु की स्तुति गाए हाल लुया मिलकर गाए हाँ पिछले दिन आप लोग सीखे वे गलत तुम जगत की ज्योति हो तुम दरा नामक भी हो तुम जगत की ज्योति हो तुम दरा की amake biho tumko paida isliye ki tumko jeevan isliye mila uski marzi ka aisa kalsa da tum jagat ki ज्योति हो तुम दरा की नामक भी हो तुम जगत की ज्योति हो तुम दरा थी नामक भी हो वो नगर जो बसे शिक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें हाल हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है आप अपने पासबान के लिए उनके परिवार के लिए या आपके एल्डर के लिए उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें और आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें आप इधर से जब वापस जाते हैं आपका प्रार्थना आपका गाना आपका दूसरों के साथ का व्यवहार कलीसिया के लिए आशीष हो प्रभु इसलिए आपको लेकर आया हा प्रभु हमारी छोटी सी कलीसिया में तेरी उपस्थिति हो प्रभु प्रभु तेरे दास को तू हाथ में लेकर इस्तेमाल कर हाल मेरे लिए आवश्यक खुराक उनके द्वारा तू तो मुझे दे प्रभु हा ललुया शायद वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं तो भी प्रभु ने नियुक्त किया है धन्यवाद तो हो प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो हा आप अपने मां बाप के लिए प्रार्थना करें भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें हाल प्रभु मेरा जीवन मेरे माँ बाप के लिए मेरे भाई बहनों के लिए तसल्ली का कारण हो धन्यवाद हो प्रभु प्रभु इस सत्य में वो भी चलने के लिए मसीह जीवन के आनंद को चखने के लिए प्रभु तो उन्हें सहायता कर लोया हाल धन्यवाद हो प्रभु स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया, हालेलुया, या धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया, हालेलुया, हाल जय जयकार हो प्रभु तेरी जय जयकार हो प्रभु तेरी जय जयकार हो प्रभु हालेलुया, लुआया हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें प्रधानमंत्री के लिए उनके साथ के मंत्रीगणों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है उसमें भी प्रभु की इच्छा हा अपने मुख्यमंत्रियों के लिए जो राज्य पर राज्य करते हैं हम प्रार्थना करें हा परमेश्वरी ने ज्ञान और समझ दे लोगों की भलाइयों को सामने रखकर वो राज्य कर सके हम जब तक इस पृथ्वी में हैं, एक अच्छे नागरिक की तरह हमारा फर्ज बनता है अपने देश के लिए प्रार्थना करना हाल लुया गलती ढूंढना बहुत आसान है भारत के नागरिक होते वक्त हमें गर्व होना चाहिए यह मेरा देश है हाल इसमें मेरा जन्म हुआ है इसमें पला और बड़ा हो मेरा जीवन देश के लिए तसली का कारण होना है हाल लुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो हाल लुया दुनिया भर सताव चल रहा है विश्वासियों के विपरीत हम उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें दुनिया भर कितनी देशों में सताव है प्रार्थना करें कि भाई बहन विश्वास में दृढ़ खड़े रह सके चाहे उन्हें आग में जलाएं चाहे उन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दे उनके गर्दन को काट दे तो भी आखिरी क्षण तक उनके मुंह में वो मुस्कुराहट रहे ताकि सताने वाले परमेश्वर की महिमा उनके मुंह में देख सके जैसे स्टीफनोस के मुंह में परमेश्वर की महिमा चमकी है सताने वाले यशु की महिमा को देख सके प्रभु ने कहा मैं अपनी कलिसिया बनाऊंगा अधोलो का फाटक प्रबल नहीं होगा जितना सताते हैं उतना कलिसिया मजबूत होता है इसलिए हमने सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है कि वो सताओ में दिलेरी से खड़े रहे विश्वास में लड़खड़ाने की नौबत ना आए प्रभु की महिमा करते हुए वो इस संसार से जाए हमें एक अनंत जीवन है हाल दुनिया में हम लोग ही हैं जब मौत मौत को देख ललकारते हैं ऐ मौत तेरा जय कहा हाल लोया हाल धन्यवाद हो प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो हालया धन्यवाद हो हालया प्रशंसा हो वे प्रभु शिव केतना Kipna mahan preshamsa ho ei prabhu yeshu ki kipna mah. प्रार्थना करने जा रहे घुटने के बल बैठ जाओ जो उठने में तो खड़े हो जाओ बनाए देखो दें सुनोगे जैन भांगे सा जो कुर्सी में बैठे हैं खड़े हो जाए के सा खाए प्रार्थना करें पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया उस परमेश्वर ने अपने हजूरी के साथ हमें आशीषित किया हा प्रेमी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये सब भलाइयों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं बाप एक इच्छा तेरी इच्छा हम एक एक के जीवन में पूरी हो हमारे भाई बहनों को अब देश की अलग अलग जगहों से लेकर आए तूने आशीषित किया अब जब इधर से जाते हैं तेरी उपस्थिति को एहसास करते हुए जाने के लिए एक एक को मदद कर जहां भी तू हमें रखता है आखिरी श्वांश तक तेरी महिमा का कारण बनने के लिए तू मदद कर प्रभु तेरे आमद में देरी है तो और तेरी अगर इच्छा है तो 2018 में फिर दोबारा मिलने के लिए तू हमें सहायता कर तब तक तू जहां भी रखे बाप तेरी महिमा का कारण तू हमें एक एक को बना दे हमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि तू हमारे साथ सिर्फ यीशु बनकर नहीं तो यह हो रे है शालोम है यहोवा हो है हो आए लोन है हालया धन्यवाद देते हैं सब महिमा आप ही को देते पिता निरंतर एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखने के लिए तू मदद कर यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मानते हैं प्रभु यीशु पिता का प्रेम पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन पर देते the laptop ko ashish le le va